भाइयों और बहनों तो, में तो ऐसा था कि इस मार्फत में बोलता था तो मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच जाएगी लेकिन पीछे मुझको पता चला कि ये तो सिर्फ रेडियो के लिए है मेरी आवाज आपको पहुंचती नहीं थी फिर भी आप लोगों ने तो बड़ी शांति कायम की उसके लिए तो जितने धन्यवाद दूं इतना कम है लेकिन मुझको कुछ दुख तो हुआ कि मैं बोलता था तो कोई रेडियो के मार्फत बोलना ऐसा तो था नहीं और आप मेरी आवाज़ न सुने वो कोई मेरे लिए अच्छा नहीं हाँ, है हाँ मेरी आवाज़ यहाँ जो बैठे हैं वो तो सुने और पीछे दूसरे भी सुने तो उसमें मुझको कोई हानि नहीं है तो आज तो ये दोनों चीजें आप हैं है मेरी उम्मीद ऐसी है कि मेरी आवाज अब तो आप लोग सबको पहुंच जाती है अगर नहीं पहुंचती है तो आप मुझको कहे देंगे पहुंचती है तो आप अपने हाथों को ऊंचा करेंगे कि पहुँचती तो है पहुंचती है क्या मेरी आवाज मेरी आवाज नहीं पहुँचती है हाँ नहीं पहुंचती है तो न कहें। अगर पहुंचती है तभी आप हाथ ऊंचा करेंगे मेरी आवाज आपको पहुंचती है ठीक बात है वहां से भी हाथ हाँ तो ऊंचा होता है तो मैं मैं मान लेता कि कि आपको आवाज ली है है अभी अभी मैं जानता हूं कि अभी भी कर्फ्यू तो तो तो चलता है। और अब पर पांच तो, पर मिनट तो बच गई है अगर अब और क्योंकि आठ बजे तो बंद होता है तो यहाँ से किसी को भागना चाहिए अभी कि वो आठ बजे के नजर घर पर पहुंच जाए तो आप खुशी से जा सकते हैं कोई शर्म के हमारे बेचने की, की जरूरत नहीं है अगर आप आराम से बेच सकते हैं तो मुझको अच्छा भी लगेगा ये भी मैं कबूल कर लूंगी क्योंकि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो तो आप लोगों तक मेरी आवाज को पहुंचाना चाहता हूँ अगर पहुंच सकता है तो लेकिन आप नहीं बेच सकते हैं तो आप खुशी से जा भी सकते हैं तो मैं पहली बात तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो खबर हमारे पास सरहदी सुबह से आ गई है वो ख़तरनाक बात है मेरा दिल तो उससे दुखी होता ही है और सरहदी सुबह में मैं तो काफ़ी दिनों तक रहा और बादशाह खान मेरे साथ थे डॉक्टर खान साहब के घर पर रहा लीग वालों शुभ से भी मेट्रो तो मोहब्बत से मिलता था ये सब होते हुए जब मैं ये सुनता हूँ कि भाई अब तो कोई हिंदू या तो सिख आराम से नहीं रह सकते और काफी हिंदू काफी सिख छोटी तादाद में तो सही मुसलमानों की तो बड़ी तादाद है लेकिन तो भी कितनी भी छोटी तादाद हो उससे क्या हुआ एक भी मासूम बच्चा रहे तो उसको भी वहां सुरक्षित होना चाहिए ऐसा जिस समय में वहां में पहुंच गया था और रहा और मैं एक ही वक्त गया हूँ ऐसा नहीं है उस वक्त तो ऐसा था किसी को डर था ऐसा मैं नहीं पाता था और मैं तो बादशाह खान के घर पर रहता था तो आज क्या गुना हमने किया है चार गुना मुसलमान हिंदू ने किया है सीखने किया है कि आज वो तबाह हो रहे हैं उनकी जायदाद वहां नहीं रह सकती है और आज एक तार में देखता हूं मैं उनको पहचानता हूं गिरधारी लाल उसकी बीबी दोनों सच्चे सेवक हैं मुसलमानों की सेवा करने वाले हैं उनका तार है कि अगर हो सकता है वो तो देश बंधु गुप्ता पर टारे वो तार मुझको दे गए तो हमको बचा लो ये मुझको शर्म आती है कि बादशाह खान उसका वो वो मुल्क है डॉक्टर खान साहब का मुल्क है काशी उल्ला उसका वो मुल्क है उनके घरों में मैं गया हूँ रहा हूँ और काफी भ्रमण किया है मैंने वहाँ वो लोग आराम से नहीं रह सकते हैं और उनको कहना पड़ता है तो मेरा सर झुकता है निश्चित ऐसा क्या हो गया है और क्यों ऐसा होता है तो बुरा तो लगता है लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं उस वास्ते गुस्सा करूँ क्या और गुस्सा करूँ तो किस पर गुस्सा करूँ मैं बादशाह खान पर करूँ खान साहब पर करूँ कि दूसरे मुसलमान पठान भाई पड़े हैं उन पर कि अभी जो प्रधान बन गए हैं जो वहाँ बागदोर किसके हाथों में आ गई है उस पर करूँ कि वहाँ कनिंग साहब नाम साहेब पड़े हैं गवर्नर उन पर मैं गुस्सा करूँ गुस्सा किस पर करूँ और गुस्सा करके मैं क्या कर सकता हूँ जो मर गए उसको मैं वापस लाऊंगा जिसकी जायदाद चली गई वो मैं वापस लाऊंगा वो तो हो नहीं सकता है तो जैसा मैं अपने लिए सोचता हूँ ऐसा ही मैं तो आप लोगों को भी कह सकता हूँ कि हम इससे गुस्से में ना आवे दुख मानना है तो माने हमारे दिल में उनके लिए दिलचस्पी होनी चाहिए उनके लिए हमारे दिल में में दोस्ती होनी चाहिए को उन वो मर जाते हैं तो हम क्यों ना मरे ऐसा तो हो सकता है मुझको तो ऐसा होता है वो एक बात है लेकिन ये एक अच्छा मुझको वहा अफरी लोगों ने मार डाला है तो चलो मैं अपने लोगों ने मारूं मैं नहीं मार सकता हूं तो पीछे में उनको मारने की तैयारी करूं जितना मैं उनके सामने दाव ले सकता हूं इतना लूं। उसका नाम हुआ उसका नाम वेर भाव हुआ मैं तो ऐसे बना नहीं बस बचपन सही ही मैं ऐसे नहीं बनाऊ मैंने देखा है कि ऐसे है, एक बूढ़ा का बदला बूढ़ा बनकर बन ले तो पीछे वो तो जो बुरा करता है वो तो वेश्याना है वो वेश्याना बात करता है वो जंगली बन जाता है मूर्ख बन जाता है तो मैं भी उसके सामने मूर्ख बनू और इस तरह से मैं मैं उनके सामने डाल लू मेरे पास मेरा भाई वो तो था एक वो मर गया है वो दीवाना बन गया तो दीवाना बन गया तो क्या मैं उसको मारू वो तो गाली देगा दीवाना बना है तो उसको मारेगा सबको मारने को डोरेगा मात पेटा उसको भी मारने को डोड़ेगा दीवाना आदमी क्या नहीं करता है लेकिन किसी ने उसको छूया नहीं मैं देखता हूँ मुझको तो मेरे बच्चा था लेकिन मुझको याद है बच्चा माने कोई दो वर्ष का था ऐसे नहीं है शायद उस वक़्त मेरी उम्र दस वर्ष की होगी कैसा वो बीमार पड़ गया था उसमें से दीवाना बन गया लेकिन सबने उस पर उस पर दया ही की उनके लिए डॉक्टर बुलाया ये बुलाया वो बुलाया लेकिन जेलर को नहीं बुलाया उसको केद में भेज दो तो ऐसा भी नहीं कहा वो दीवाना घर है वहां भेजने का भी नहीं किया वो सब कर सकता था मेरा बाप नहीं उसने किया क्यों नहीं किया क्योंकि उसका लड़का था लड़का को क्या मार डाले तो जैसा एक लड़का है भाई है ऐसे हमारे सब भाई मैं आपको कहूंगा कि हम ऐसा न करें कि मुसलमान तो हमारे दुश्मन है कई मुसलमान को आप में बता सकता हूं आपको कि वो तो मेरे तो दोस्त हैं उनके घर में मैं रह सकता हूं वो मेरे घर में रहते हैं उनके घर में मैं रहूं तो मेरी बड़ी हिफाजत करेंगे उसको अभी क्यों कि वो वो यहाँ पाकिस्तान हो गया अगर हिंदुस्तान या रहा तो अभी सब सब इतने मुसलमान हो उसको काटो तो मैं कहता हूँ कि वो इंसान का काम नहीं है वो मैंने इसलिए तो आपको ये कह दिया और ये मैं कहता हूँ तो आपको कहता हूँ उसके मार्फत में तो वहाँ की जो हुकूमत है वो नाम तो मैं भूल गया वहां कौन कौन है उनको मैं रुकूंगा कहूँगा मैं तो कायदे आसम जैन साहब जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल है वहाँ के गवर्नर है उनको भी वहाँ के जितने पठान पड़े हैं उनको भी मैं तो कहूँगा कि आप ऐसा ना करें जितनी बातें अगर अखबार में आई है वो सही है वो बेचारा गिरधारी वो जो आपकी सेवा ही करने के लिए वहाँ पड़ा है उसको दूसरी कोई लड़का नहीं थी वहाँ रहने की लेकिन पड़ा है वो क्यों आज डरता है तो उसको मर जाना पड़े उसकी बीबी वो तो आजकल कल साली उसकी हो गई उसको क्यों डरना पड़ता है कमे तो, तो उन सब पठानों को सब वहाँ की हकूमत है अफरी लोग वहाँ की हुकूमत है और इस तरह से करते हैं तो वो कोई इस्लाम थोड़ा हो सकता है आप इस्लाम को दफन करना चाहते है क्या ये मेरी रूह बोलती है उनको हाँ ये कहो कि अभी हम तो दिल्ली का बदला लेते हैं दिल्ली में हिंदू कहें मुस्लिम कहें जो कोई भी है वह गैर मुस्लिम पड़े हैं वो कहें कि हम तो हम तो वो वेस्ट पंजाब का बदला लेते हैं क्योंकि वहा तबाह कर लिए सिखों को हिंदुओं को तबाह कर दी है करोड़ों की चाय जायदाद पड़ी है वहाँ लाहौर में मैंने कहानी देखी मैं लाहौर में रहा हूँ